या या देवी सर्व नमस्तस्यी नमस्तस्यी, नमस्तस्यी नमस्तस्यी या देवी रूपेण रूपेण नमो नमो नमः नमः विद्या श्री चंद्र मुखर्जी लगातार तीस वर्ष हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे उन्होंने सन उन्नीस में मेरे पुद्ध पिताजी को नवी दसवीं कक्षा में इंग्लिश उन्होंने सन उन्नीस सौ इकतीस बत्तीस में मुझे नवी एवं दसवीं कक्षाओं में इंग्लिश पढ़ाई थी उनकी सिल्वर जुबली के अवसर पर मैंने उनसे पूछा आपको विक्टोरिया कॉलेज की प्रिंसिपल ऑफर हुई थी आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का पद ऑफर हुआ था आपने क्यों स्वीकार किया वो तो बोले बेटा लेक्चर देना और एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है स्कूल का हेडमास्टर का कार्य सर्वोच्च यहाँ I make मैं सदा कहता हूं टीचिंग इज अस प्रोफेशन क्योंकि आई मेक मैन का गौरव और किसी भी प्रोफेशन को प्राप्त नहीं है श्रीमती इंडू बाला अनेक वर्षों से इस मदर्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। आपका सुरेंद्र नाथ जौहर जो अपने आप को फकीर कहते थे परंतु मैं उन्हें एक जौहरी मानता हूं जिन्होंने रत्न को परख लिया और प्रिंसिपल बनाया आप अपनी योग्यता और स्वभाव की इतनी लोकप्रिय हैं, यदि चाहे तो राज्यसभा के लिए अवश्य अवश्यलेक्ट हो जाए और वहां दिनता करने की आप में क्षमता है ऐसे व्यक्तित्व ने हमारे समारोह के अध्यक्षता करना स्वीकार किया हम आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं सॉक्रेटिन में कहा था फोर थिंग्स बिलोंग टू ए जज टू हियर पेशेंटली टू कंसिडर डेलीजेंटली टू आंसर वाइजली टू डिसाइड इम पार्शली इसमें पांचवा जोड़ दिया जाए decide टू These five faculties make a great judge. जिस मोहतरम शायर के कलाम के कैसेट का विमोचन होने जा रहा है एक एडवोकेट थे और जिस कमेंट्री है वो भी एक एडवोकेट है अतः इस समारोह के लिए एक ग्रेट जज मुख्य अतिथि हो ये मेरी हार्दिक अभिलाषा थी माननीय श्री जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी उन पांचों फैकल्टीज के धनी है आप है वर्दी सन अवे वर्दी फादर श्री रतन लाल जी लाहौटी एडवोकेट गुना आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज रहे डेली हाईकोर्ट के जज में आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया हम आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं रीत की रीत में साधना पथ यह ऑडियो कैसेट एक कमेंट्री टीका है उस प्रीत की रीत ऑडियो कैसेट की जो मोहतरम शायर मुंशी हुबलाल जी रात की रचनाओं में से मधुर संगीत में संजोया हुआ एक चैन है मुंशी हुबलाल जी रात शुभ दिनाक 26 दिसंबर 1877 को हंडिया जिला इलाहाबाद में राजादा मुंशी गणेश प्रसाद जी श्रीवास्तव के घर बर्फलि का चमकना हुआ जिनका नाम गुब्बलाल रखा गया वो चार वर्ष के ही थे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो चाचा मुंशी माधव प्रसाद जी ने पालन पोषण संभाला किंतु उनका भी स्वर्गवास हो गया तब वो अपने नाना के पास फतेहपुर में रहे जहाँ उनकी शिक्षा आरंभ हुई बाद में अपने फूफा राय बहादुर मुंशी आनंदी प्रसाद काउंसिल ऑफ रीजेंसी रिजेंसी दरबार के पास रहकर शिक्षा प्राप्त की सन अठारह में रियासत ग्वालियर के इम्तहान वकालत में उत्तीर्ण होकर पिंड में वकालत आरम्भ की वो बहुत मेधावी थे श्री राम कृपा अपनी योग्यता निष्ठा परिश्रम और विनम्रता से कोई शीघ्र ही लोकप्रिय ही नहीं हो गए तो वकीलों की प्रथम पंक्ति में भी पहुंच गए सरकार उनकी कर्तव्य निष्ठा योग्यता और श्रमशीलता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त कर दिया परंतु उनका परिवार बड़ा था वेतन बहुत कम था इससे थोड़े ही दिनों बाद फिर वकालत करने लगे उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन और नियम बद्धता थी उन्होंने कोई केस लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें ये आभास हुआ कि जो जो आया है है उसका केस सच्चा नहीं वो तो थे जो नियम में थी प्रत्येक जज उन्हें विश्वास और आदर से सुनता था उन्हें ये अद्वितीय गौरव प्राप्त हुआ कि न्यायालय में तो न्यायाधीश को सदैव हजूर शब्द से संबोधित करते थे कुछ समय प्रथा थी, परंतु के बाहर जब उन्हें अभिवादन करके उनका आशीर्वाद देते थे, उनकी वकालत के 50 वर्ष पूरे होने पर भिंड बार एसोसिएशन ने भारत सरकार के गृह मंत्री डॉ कैलाश नाथ के मुख्य अतिथि में 28 दिसंबर उन्नीस को बड़ी धूमधाम से मनाई थी। अपनी सबसे छोटी वकालत से संसा संतोषी स्वभाव वकालत की वृत्ति में अत्यंत दुर्लभ है उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सरल शांत और गदमापूर्ण था वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कर उपासना करते थे नानक पंथी गुरुमुख थे रंग था श्री मानस का अपनी पुत्रियों से बड़ी श्रद्धा पूर्वक गान सुनते थे स्वयं सतार वादन में निपुण थे और राम नाम के अनंध्यापक थे और माला का प्रयोग करते थे विदान से भी प्रभावित थे जब हर से देखा रंगी जहां है राज खुला ये राज निहां वेदत वेदत कसरत कसरत और तेरी जलवा नुमाइ में करश्मा ये नया देखा तेरी जलवा नुमाइ में करश्मा ये नया देखा तुझे हर शय में देखा और हर शय से जुदा देखा जैसा की मानस में है राम ब्रह्म चिन्मय अभिनाशी सर्वरहित सबूसी उनका शेर है मुझे बेचैन रखती हैं मेरे दिल की तमन्नाएं मुझे बेचैन रखती हैं मेरे दिल की तमन्नाएं मेरे अरमान दुश्मन बनके मेरे दिल में रहते हैं इस शहर में उन्होंने तात्विक रहस्य का उदघाटन कर दिया कि कामनाएं ही मनुष्य की मानसिक शांति का कारण है और ये शत्रु उसी धर्म रहती हैं जहां तो है संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात भोहा समोहा स्मृति विभ्रमा विस्मृति भिन्साद बुद्धिनाशो बुद्धि उनका सोना जागना उठना बैठना चलना फिरना, खाना पीना, बोलना चालना, मिलना जुड़ना, आना जाना सब कुछ नियमबद्ध और अनुशासित था उनके तीन पुत्र और आठ पुत्रिया थी उनकी प्रथम संतान सौभाग्यवती गिर्जेश्वरी देवी मेरी जननी थी समस्त परिवार में विलक्षण स्नेह सम्मान और सहयोग जिसके कारण बच्चे बच्चे के श्रेष्ठ संस्कार पढ़ते थे अपने आध्यात्मिक भावनाओं में वो संसार से विरक्त थे स्वामी शिवानंद सरस्वती के महावाक्य वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दर्ल्ड की वो परिभाषा थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महान थे उनकी अस्सीवी वर्षगांठ 26 दिसंबर उन्नीस को सौभाग्य से मैं भिंड में उपस्थित था तो नाना जी बोले बेटा आज तुम अरदास पर हुआ चौबीस जुलाई उन्नीस सौ सत्तावन को ब्रह्म मुहूर्त में उनका हृदय एकाएक सिंह कर गया और कुछ ही क्षण में वो राम राम बोलते हुए ब्रमलीन हो गए बर्फे तजल्ली छुप खुशी बर्फे तजल्ली का चमकना और छुपना है खुशी बर्फे तजल्ली का चमकना और छुपना है बगड़ना राग क्या मेरी बका कैसी फना मेरी उनकी शायरी मुंशी हबलाल जी एक महान शायर थे यह है जो गौन थे उर्दू भाषा में निपुण थे छोटी आयु में ही शायरी करना आरंभ कर दिया था हजरत दाग दलवी को अपनी रचनाएं के लिए भेजा करते थे। रचनाए 1902 में दाग साहब ने उन्हें अपना शागिर्दूल कर लिया सन उन्नीस में उनकी रचनाओं का प्रथम संग्रह अर्थात दीवान चराज सुखन प्रकाशित हुआ सन उन्नीस में उनकी मशन प्रकाशित हुई जिसमें मानव जीवन का तात्व चित्रण है गर्भावस्था जन्म बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था एवं संसार की अनितता और सतत परिवर्तनशील का, का बड़ा ही मार्मिक और अत्यंत सरल भाषा में चित्रण है जिज्ञासा ज्ञान शरणागति भक्ति योग सभी का निरूपण है और इसके लिए तो उनकी समस्त रचनाओं का विषय वस्तु है एक दिन उन्होंने मुझे समझाया था कि उर्दू की तात्विक शायरी में आशिक स्वयं कवि है मासूक या महबूब उसका इष्ट देवता है इश्क उसकी साधना है साकी उसका गुरुदेव है शराब या मै ज्ञान है सागर उपदेश या प्रवचन है सुराही धर्म ग्रंथ है मैं खाना उसका गुरुद्वारा है उनका कलाम सलीस है उनके विचारों की ऊंचाई और भावनाओं की गहराई का क्या कहना उनका दीवान और मोहान सुखन सन उन्नीस में छपा जो उनके इस बीच की अवधि में रचनाओं का संग्रह है शोरा समाज में उनका बहुत सम्मान था उन्होंने अनेक मुशायरों में सरारत की थी उनको तीन खिताबात मान उपाधियां एक के बाद एक प्रदान की गई थी निशान, फसी उल निशानजरा रा उनका तखल्लुस कवि नाम था रात का अर्थ उनके शहर से समझिए जो उनके दीवान और मुगान सुखन में उनके फोटो के ऊपर मेरे हाथ का लिखा हुआ है देखने वाले जरा देखें तो इसको गौर से देखने वाले जरा देखें तो इसको गौर से रात की तस्वीर क्या है इश्क की तस्वीर है रात की तस्वीर क्या है इश्क की तस्वीर है ये शहर दो अर्थ है पहला अर्थ है राज प्रेम की मूर्ति दूसरा अर्थ ये है यदि आपको इश्क़ जो कि अमूर्त है भावना सूचक है उसका चित्र देखना है तो आकाश में जब तो बिजली चमकती है तो उसकी तड़प को देखिए रात का शादी अर्थ है बिजली की चमक तड़प रात की तस्वीर क्या है पुस्तक माननीय जस्टिस डॉक्टर हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाद में भारत के उपराष्ट्रपति ने मुझे बार बार प्रेरित किया कि रात साहब की कृतियों से चयन करके हिंदी लिपि में मैं एक पुस्तक प्रकाशित करूं और इसमें मिस्टर जस्टिस अब्दुल की खान ने उत्साह बढ़ाया मेरे पूजनीय मामाजी श्री कृष्णचंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट ने संकलन करने में मुझे बहुमूल्य सहयोग दिया और श्री राम कृपा से वो पुस्तक सन उन्नीस में छप गई उसका प्राग कथन स्वयं जस्टिस जय ने लिखा उस पुस्तक का नाम प्रीत की रखा गया उस पुस्तक को यह गौरव प्राप्त है कि उसका विमोचन महामंडलेश्वर स्वामी भजन महाराज संरक्षक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश ने स्वर्ग आश्रम के विशाल सत्संग भवन में अनेक साधु संतों की उपस्थिति में किया प्रीत श्री राम का कि 3 जून 1996 को रेणु में मेरी पौत्री सौभाग्यवती अंबिका के सुी के तुरंत बाद उदासी के वातावरण को आनंद में परिवर्तित करने के लिए सब परिवार और मेहमान मेरे प्रिय बहनोई श्री विश्वभर नाथ श्रीवास्तव भोला बाबू जिन्हें मैं भक्ति संगीत सम्राट कहता हूँ भजन सुनने कोई एकत्रित हो गए उन्होंने रात साहब की गजल मदुर स्वर में गाकर सबको मुग्ध कर दिया जलवाय शुदरत है तभी प्रेरणा हुई कि रात साहब के कलाम को भोला बाबू संगीत बद्ध करें और ये कैसे बनाया जाए जिसके लिए सोलह गजलों का चयन किया गया राम के सिंह कृपा का अवतरण हुआ और भोला बाबू को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक गजल के लिए स्वरचना राम प्रेरणा से मिलती गई उसे उन्होंने गाया और मेरी बहन सौभाग्यवती डॉक्टर कृष्णा ने एक कैसेट पर रिकॉर्ड कर लिया ऐसा आठ बार हुआ और आठ गजलों का कैसेट बन गया सितंबर उन्नीस में उसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई उधर प्रेम भावनाओं में आनंद विभोर करने वाली कविता और इधर अत्यंत मधुर स्वरों में संगीत ने सुनने पर सुहागा कर दिया जो सुनता है मुग्ध हो जाते पूरी जाता है तुरीत तुरीत में साधना पथ ये भी श्री राम कृपा का चमत्कार हुआ की गत नवम्बर में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में मैं छह दिन रहा वहां प्रिय पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार भी रहे हम दोनों को दिन भर और कुछ करने को नहीं था प्रीत की कैसेट का प्रतिदिन आनंद लेते और उसमें निरूप तत्वों और भावनाओं पर सत्संग भी होता तभी हम दोनों को एक विलक्षण अनुभूति हुई इन गजलों में शरणागति और प्रेम का साधना है। जो चिंतन ध्यान के समय को निर्दित करता है साधना में प्रेरित करता है उसके एक मास बाद ही जबलपुर में मुझे एकांत और मौन का अवसर प्राप्त हुआ वहां ये कैसेट 5 जनवरी उन्नीस सौ संतानवे को बन गया इसे सुनिए प्रेम में शराबो पथ पर अग्रसर हो जाइए इन शब्दों के साथ मैं माननीय जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी से विमोचन के लिए निवेदन करू उससे पूर्व भोला बाबू और उनके सहयोगियों का सम्मान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा गुलाब बाबू बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और लंदन से लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा डिप्लोमाधारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उच्च पद से रिटायर हुए इनके बालकाल में ही भक्ति संगीत के संस्कार इनकी पूजनीय साक्षात देवी स्वरूपा हम्मा से मिले जिन्होंने सबसे पहले भजन इन्हें सिखाया इनके ज्यता स्वर्गीय गजाधर प्रसाद और इनकी भाभी देवी शकुंतला ने इन्हें संगीत में निपुण किया प्रेमी भावनाएं श्री राम कृपा का प्रसाद है ब्रह्मलीन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज से नाम प्राप्त करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है इनका जीवन दर्शन है लगन लगाओ नाम में नामी का कर ध्यान नामी मिलता नाम में यही लगन का ज्ञान दिन रात राम नाम में व्यस्त और राम प्रेम में मस्त रहते हैं जन्म भी लिखते हैं इनकी एटस रचना शीर्षतम उपलब्धि है पायो निधि राम नाम पायो निधि राम नाम इससे पहले इनके तीन ऑडियो कैसेट श्री रामायणमा नम राम गीत गुंजन और अंतरध्वनि नाम से समय समय पर निकल चुके हैं सौभाग्यवती लक्ष्मी राठौर भक्ति संगीत में निपुण हैं श्री राम कृपा की भाजन है जिससे ये इतनी मधुर कंठ और कोमल भावनाओं से संपन्न है सभाग्यवती प्रीति चंद्रा सुपुत्री बाबू गजागर प्रसाद इन पर विविलक्षण श्री राम कृपा है जिससे ये मधुर कंठ और कोमल भावनाओं की धनी है कितनी मस्ती से इन दोनों ने गाया है जब मेरी रग रग में हो जाएगा उल्फत का असर और आया है दिल में कौन कि दिल बाग बाग है आया है दिल में कौन कि दिल बाग बाग है इस घर को रात किसने गुलिस बना दिया इस कैसेट की संचालक सौभाग्यवती डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव मुंबई विश्वविद्यालय की पीएचडी हैं और श्री रामचरितमानस इनके शोध का विषय बाल अवस्था से ही भक्ति संगीत में रुचि और राम नाम के उपासक रही हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से इन चारों का सम्मान करने के लिए और इस कैसेट प्रीत की रीत में साधना पथ का विमोचन करने के लिए निवेदन करता हूं